श्री ओपरमात्मे नम अतीध्याय दूसरा अध्याय संजय उवाच तम तथा कृपया अश्रुपूर्णा अश्रुपूर्णाकुले क्षण विषेदनिद वाक्य उवाच मधुसूदन संजय बोले वैसी कायरता से व्याप्त हुए उन अर्जुन के प्रति जो कि विषाद कर रहे हैं और आंसुओं के कारण जिनके नेत्रों की देखने की शक्ति अवरुद्ध हो रही है भगवान मधुसूदन यह आगे कहे जाने वाले वचन बोले श्री भगवान वाच कुमिद विषमे समुपस्थितम अन्य जुष्टम अस्वर्गम अकीर्ति अर्जुन श्री भगवान बोड़े हे अर्जुन इस विषम अवसर पर तुम्हें यह कायरता कहाँ से प्राप्त हुई जिसका कि श्रेष्ठ पुरुष सेवन नहीं करते जो स्वर्ग को देने वाली नहीं है और कीति करने वाली भी नहीं है क्लैब्यम्मा स्मगम पार्थ नई छद्रम क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम तत्वतिष्ठ परप हे प्रथानंदन अर्जुन इस नपुंसकता को मत प्राप्त हो क्योंकि तुम्हारे में यह उचित नहीं है हे परम तप हृदय की इस दुर्बलता का त्याग करके युद्ध के लिए खड़े हो जाओ अर्जुन उवाच कथम भीष्मे द्रोड़म च मधुसूदन इस भे प्रतियोस्वामी पूजारहादन अर्जुन बोले हे मधुसूदन मैं रणभूमि में भीष्म और द्रोण के साथ बाणों से कैसे युद्ध करूं क्योंकि हे हरिशूदन ये दोनों ही पूजा के योग्य है गुरु नहानुभावान श्रेयो भोक्तुम भैक्ष कामांस गुरु भुंजीय भोग महानुभाव गुरुजनों को न मारकर इस लोक में मैं भिक्षा का अन्न खाना भी श्रेष्ठ समझता हूँ क्योंकि गुरुजनों को मारकर यहाँ रक्त से सने हुए तथा तो धन की कामना की मुख्यता वाले भोगों को ही तो भोगूंगा न चये त्विद मा कतरण गरी मा यदिवानो जये या देव हे विषाम तेवस्ति प्रमुखे धार्त राष्ट्र हम यह भी नहीं जानते कि हम लोगों के लिए युद्ध करना और न करना इन दोनों में से कौन सा अत्यंत श्रेष्ठ है अथवा हम उन्हें जीतेंगे या वे हमें जीतेंगे जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते वे ही धृतराष्ट्र के संबंधी हमारे सामने खड़े हैं काोषोपहता स्वभाव प्रक्षा ताम धर्म सूढ़ चेताम रोहितिष्यास्त हम साधि प्रपन्नम कायरताूप दोष से तिरस्कृत स्वभाव वाला और धर्म के विषय में मोहित अंत करण वाला मैं आपसे पूछता हूँ कि जो निश्चित कल्याण करने वाली हो वह बात मेरे लिए कहिए मैं आपका शिष्य हूँ आपके शरण हुए मुझे शिक्षा दीजिए व्याख्या प्रत्येक मनुष्य वास्तव में साधक है कारण कि चौरासी लाख योनियों में भटकते हुए जीव को भगवान यह मनुष्य शरीर केवल अपना कल्याण करने के लिए ही प्रदान करते हैं इसलिए किसी भी मनुष्य को अपने कल्याण से निराश नहीं होना चाहिए मनुष्य मात्र को परमात्मा प्राप्ति का जन्म अधिकार है साधक होने के नाते मनुष्य मात्र अपने साध्य को प्राप्त करने में स्वतंत्र समर्थ योग्य और अधिकारी है सबसे पहले इस बात की आवश्यकता है कि मनुष्य अपने उद्देश्य को पहचान कर दृढ़तापूर्वक या स्वीकार कर ले कि मैं संसारी नहीं हूँ प्रत्युत साधक हूँ मैं स्त्री हूँ मैं पुरुष हूँ मैं ब्राह्मण हूँ मैं क्षत्रिय हूँ मैं वैश्य हूँ मैं शूद्र हूँ मैं ब्रह्मचारी हूँ मैं गृहस्थ हूँ मैं वानप्रस्थी प्रस्थी हूँ मैं सन्यासी हूँ आदि मान्यताएँ केवल सांसारिक व्यवहार मर्यादा के लिए तो ठीक है पर परमात्मा प्राप्ति में ये बाधक है ये मान्यताएं शरीर को लेकर है परमात्मा प्राप्ति शरीर को नहीं होती प्रत्युत स्वयं साधक को होती है साधक स्वयं और शरीर भी ही होता है अर्जुन ने अपने वास्तविक उद्देश्य को पहचान लिया है कि मुझे अपना कल्याण करना है इसीलिए वे युद्ध करने अथवा न करने की बात न पूछकर अपने कल्याण का निश्चित उपाय पूछते हैं नी प्रपश्या मोकमुषण्रियाम अवाप्यभूमत्न वृद्धम राज्यम शुणा सुरामी चाधिपत्यम कारण कि पृथ्वी पर धन धान्य समृद्ध और शत्रु रहित राज्य तथा स्वर्ग में देवताओं का आधिपत्य मिल जाए तो भी इंद्रियों को सुखाने वाला मेरा जो शोक है वह दूर हो जाए ऐसा मैं नहीं देखता हूँ संजय उपला शिशि केश परम तप नोश्य गोविंद उपू संजय बोले हे शत्रुता पंडित राष्ट्र ऐसा कहकर निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी भगवान गोविंद से मैं युद्ध नहीं करूंगा। ऐसा साफ साफ कहकर चुप हो गए तमुवाच शिशि केश प्रहसन्व भारत से हे भरतवोदित्राष्ट्र दोनों सेनाओं के मध्य भाग में विषाद करते हुए उस अर्जुन के प्रति हंसते हुए से भगवान शिशि के यह आगे कहे जाने वाले वचन बोले श्री भगवानुवाच अशोचान शोचस्व गतासुना गतासुच्च नोचंति पंडिता श्री भगवान बोले तुमने शोक न करने योग्य का शोक किया है और विद्वत्ता पंडिताई की बातें कह रहे हो परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए पंडित जन लोग शोक नहीं करते व्याख्या इस श्लोक से भगवान शरीर और शरीरी स्वयं के विवेक का उपदेश आरंभ करते हैं जो प्रत्येक मार्ग के साधक के लिए अत्यंत आवश्यक है शरीर सदा मृत्यु में रहता है और शरीरी सदा अमरता में रहता है इसीलिए दोनों के लिए ही शोक करने का कोई औचित्य नहीं है यही संपूर्ण उपदेश का सार है यहाँ एक बात विशेष ध्यान देने की है कि भगवान ने इस प्रकरण में चिन्मय रूप अपने अंश आत्मा को ही सामान्य लोगों को समझाने की दृष्टि से शरीरी तथा देही नामों से कहा है वास्तव में शरीरी का शरीर से संबंध है ही नहीं हो सकता ही नहीं असंभव है न जातु तेवाहम जातुनासम नम ने जनाधिपाह नवल भविष्या सर्वे वयमत परम्। किसी काल में मैं नहीं था और तू नहीं था तथा ये राजा लोग नहीं थे यह बात भी नहीं है और इसके बाद भविष्य में मैं तू और राजा लोग हम सभी नहीं रहेंगे यह बात भी नहीं है व्याख्या मनुष्य मात्र को मैं हूँ इस रूप में अपनी एक सत्ता का अनुभव होता है इस सत्ता में अहम मैं मिला हुआ होने से ही हूँ के रूप में अपनी अलग एक देशीय सत्ता अनुभव में आती है यदि अहम न रहे तो है के रूप में एक सर्वदेशी सत्ता ही अनुभव में आएगी वह सर्वदेशी सत्ता ही प्राणी मात्र का वास्तविक स्वरूप है उस सत्ता में जड़ता का मिश्रण नहीं है अर्थात उसमें मैं तू यह और वह ये चारों ही नहीं है सार बात यह है कि एक चिन्मय सत्ता मात्र के सिवाय कुछ नहीं है देशनोस्म यथा देहे कौमाररमन जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्रुती देहधारी के इस मनुष्य शरीर में जैसे बालकपन जवानी और वृद्धावस्था होती है ऐसे ही दूसरे शरीर की प्राप्ति होती है उस विषय में धीर मनुष्य मोहित नहीं होता व्याख्या जीव स्वयं तो निरंतर अमृतत्व में ही रहता है पर शरीर निरंतर मृत्यु में जा रहा है जीव के गर्भ में आते ही मृत्यु का यह क्रम आरंभ हो जाता है गर्भावस्था मरती है तो बाल्यावस्था आती है बाल्यावस्था मरती है तो युवावस्था आती है युवावस्था मरती है तो वृद्धावस्था आती है वृद्धावस्था मरती है तो देहांतरावस्था आती है अर्थात दूसरे जन्म की प्राप्ति होती है इस प्रकार शरीर की अवस्थाएं बदलती है पर उसमें रहने वाला शरीरी जो ज्यो रहता है कारण यह है कि शरीर और शरीरी दोनों के विभाग ही अलग अलग है अतः साधक अपने को कभी शरीर न माने बंधन मुक्ति स्वयं की होती है शरीर की नहीं मात्रस्पर्शा कौंते शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पो नित्यास्तांस्तक्षस्व भारत हे कुंती नंदन इंद्रियों के विषय जल पदार्थ तो शीत अनुकूलता और उष्ण प्रतिकूलता के द्वारा सुख और दुख देने वाले हैं तथा आने वाले जाने वाले हैं और अनित्य हैं हे भरतवंशोद्भव अर्जुन उनको तुम सहन करो व्याख्या संसार की समस्त आने जाने वाली, मिलने वाली मिलने है। है मनुष्य चाहता कि परिस्थिति बनी रहे और परिस्थिति न आए परंतु सुखदायी परिस्थिति जाती ही है और दुखदायी परिस्थिति आती ही है यह प्राकृतिक नियम है अथवा प्रभु का मंगलमय विधान है अतः साधक को प्रत्येक परिस्थिति प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करनी चाहिए निरंतर परिवर्तनशील वस्तुओं में स्थिरता देखना भूल भूल है। है। इस भूल से ही ममता और कामना की उत्पत्ति होती है। देखने में वस्तु मुख्य दिखती है क्रिया गौड़ पर वास्तव में क्रिया ही क्रिया है वस्तु है ही नहीं पुरुषम पुरुष सब दुख सुखम धीरम सोमृत कल्पते कारण हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन सुख दुखों में सम रहने वाले जिस बुद्धिमान मनुष्य को ये मात्रास्पर्श पदार्थ विचलित सुखी दुखी नहीं करते वह अमर होने में समर्थ हो जाता है अर्थात वह अमर हो जाता है व्याख्या मिले हुए और बिछोड़ने वाले शरीर को मैं मेरा तथा मेरे लिए मानना मनुष्य की मूल भूल है यह भूल स्वतः स्वाभाविक नहीं है प्रत्युत मनुष्य के द्वारा रची हुई कृत्रिम है अपने विवेक को महत्व न देने से ही यह भूल उत्पन्न होती है इस एक भूल से फिर अनेक तरह की भूलें उत्पन्न होती है इसलिए इस भूल को मिटाना बहुत आवश्यक है और इसको मिटाने की जिम्मेवारी मनुष्य पर ही है इसको मिटाने के लिए भगवान ने मनुष्य को विवेक प्रदान किया है जब साधक अपने विवेक को महत्व देकर इस भूल को मिटा देता है तब वह निर्मम निरहंकार हो जाता है निर्मम निरहंकार होते ही साधक में समता आ जाती है विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत उभर दृष्टोत असत का तो भाव सत्ता विद्यमान नहीं है और सत का अभाव विद्यमान नहीं है तत्वदर्शी महापुरुषों ने इन दोनों का ही तत्व देखा अर्थात अनुभव किया है व्याख्या दो विभाग है चेतन विभाग है और जड़ विभाग नहीं परमात्मा तथा संपूर्ण जीव चेतन विभाग में है और संसार शरीर जड़ विभाग में है जड़ और चेतन दोनों का स्वभाव परस्पर विरुद्ध है यह नियम है कि परस्पर विरुद्ध विश्वास एक साथ नहीं रह सकते इसलिए है पर विश्वास होते ही नहीं का विश्वास निर्जीव हो जाता है और नहीं से विश्वास उठते ही है का विश्वास सजीव हो जाता है सच्चा साधक है एक है सत तत्व के सिवाय अन्य की सत्ता स्वीकार ही नहीं करता अन्य की सत्ता स्वीकार न करने पर साधक में स्वतः है कि स्मृति जागृत हो जाती है है कि स्मृति से साधक की साध्य के साथ अभिन्नता हो जाती है कोई मनुष्य नहीं को कितनी ही दृढ़ता से स्वीकार करे उसकी निवृत्ति होती ही है प्राप्ति होती ही नहीं परंतु है को कितना ही अस्वीकार करे उसकी प्राप्ति ही होती है उसकी विस्मृति तो हो सकती है पर निवृत्ति होती ही नहीं अतः एक सत्ता मात्र है के सिवाय कुछ नहीं है यह सार बात है जिसका महापुरुषों ने अनुभव किया है संसार में अभाव ही मुख्य है इसके भाव में भी अभाव है अभाव में भी अभाव है परंतु परमात्मा में भाव ही मुख्य है उनके अभाव में ही भाव है भाव में भी भाव है संसार दिखे या न दिखे मिले या न मिले उसका वियोग ही मुख्य है परमात्मा दिखे या न दिखे मिले या न मिले उनका योग ही मुख्य है संसार का नित्य वियोग है परमात्मा का नित्य योग है अविनाशी तो तद्व्ये ये नर्विदास न कचित् करहते अविनाशी तो उसको जान जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है इस अविनाशी का विनाश कोई भी नहीं कर सकता व्याख्या जिस सत का अभाव विद्यमान नहीं है वही अविनाशी तत्व है जिससे संपूर्ण संसार व्याप्त है अविनाशी होने के कारण तथा संपूर्ण जगत में व्याप्त होने के कारण इसका कभी कोई नाश नहीं कर सकता नाश उसी का होता है जो नाशवान तथा एक देश में स्थित हो अंत इवेदेहा नृत्य सोक्ता शरीर अनाशिरो तस्मा युद्ध स्व भारत अविनाशी जानने में न आने वाले और नित्य रहने वाले इस शरीर के शरीरी के ये देह अंत वाले कहे गए हैं इसीलिए हे है अर्जुन तुम युद्ध करो व्याख्या पूर्व श्लोक में शरीरी को अविनाशी बताकर अब भगवान यह कहते हैं कि मात्र शरीर नाशवान है मरने वाले हैं तात्पर्य है कि मिला हुआ तथा बिछोड़ने वाला शरीर हमारा स्वरूप नहीं है शरीर तो केवल कर्म सामग्री है जिसका उपयोग केवल दूसरों की सेवा करने में ही है अपने लिए उसका किंचित मात्र भी उपयोग नहीं है अतः शरीर के नाश से अपनी कोई हानि नहीं होती ये ने मनते हतम उन्ती जो मनुष्य इस अविनाशी शरीर को मरने वाला मानता है और जो मनुष्य इसको मरा मानता है वे दोनों ही इसको नहीं जानते क्योंकि यह न मरता है और न मारा जाता है व्याख्या शरीर में कर्तापन नहीं है और मृत्यु रूप विकार भी नहीं है कर्तापन आदि कभी विकार कर्तापन आदि सभी विकार प्रकृति से माने हुए संबंध मयपन में ही है न जायते मृियते कदाचि ना भूत भविता न भूय अचो नित्य शाश्वत पुराणो हल्य माले शरीर यह शरीर न कभी जन्मता है और न मरता है तथा यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला नहीं है यह जन्म रहित नृत्य निरंतर रहने वाला शाश्वत और अनादि है शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता व्याख्या उत्पन्न होना सत्ता वाला दिखना बदलना बढ़ना घटना और नष्ट होना ये छह विकार शरीर में ही होते हैं शरीरी में ये विकार कभी हुए नहीं कभी होंगे नहीं कभी हो सकते ही नहीं शरीरी कभी उत्पन्न नहीं होता न जाए थे अजह उत्पन्न होकर विकारी सत्ता वाला नहीं होता अयम भूतवा भविता भूय यह बदलता नहीं शाश्वत यह बढ़ता नहीं पुराण यह क्षीण नहीं होता नित्य और यह मरता नहीं न मृत्य न हन्यते हन्यमाने शरीरे। मुख्य विकार दो ही है उत्पन्न होना और नष्ट होना अतः प्रस्तुत श्लोक में इस दोनों विकारों का शरीर में दो दो बार निशेष किया गया है जैसे न जायते मृते और अजह न हन्यते हन्यमाने शरीरे। वेदाविनाशीनम्यम या ए नजम्ययम कथम सा पुरुषा पार्थ कंघात अतिहांदन जो मनुष्य इस शरीरी को अविनाशी नित्य जन्मरहित और अव्यय जानता है वह कैसे किसको मारे और कैसे किसको मरवाए शरीर की किसी भी क्रिया से शरीरी में किंचित मात्र भी कोई विकार उत्पन्न नहीं होता अतः शरीरी किसी भी क्रिया का न तो करता तथा भोक्ता बनता है न कार्यता ही बनता है वा सांच जीर्णा यथा विहाय नवान्ना पाणी तथा शरीर विहाय जीर्णा अन्यान संयाति नवान्न दे मनुष्य जैसे पुराने कपड़ों को छोड़कर दुषण नए कपड़े धारण कर लेता है ऐसे ही देही पुराने शरीरों को छोड़कर दूसरे नए शरीरों में चला जाता है व्याख्या जैसे कपड़े बदलने से मनुष्य बदल नहीं जाता ऐसे ही अनेक शरीरों को धारण करने और छोड़ने पर भी शरीरी वही का वही रहता है बदलता नहीं तात्पर्य है कि शरीर के परिवर्तन तथा नाश से स्वयं का परिवर्तन तथा नाश नहीं होता यह सब का अनुभव है कि हम रहते हैं बचपन आता और चला जाता है हम रहते हैं जवानी आती और चली जाती है हम रहते हैं बुढ़ापा आता और चला जाता है वास्तव में न बचपन है न जवानी है न बुढ़ापा है न मृत्यु है प्रत्युत केवल हमारी सत्ता ही है नैनम छिंदंत्य शस्त्री नैनम दहति पावक नैनम क्ले दोस मारुतः शस्त्र इस शरीर को काट नहीं सकते, अग्नि इसको जला नहीं सकती जल इसको गीला नहीं कर सकता और वायु इसको सुखा नहीं सकती व्याख्या पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि तथा अहंकार यह अपरा प्रकृति जल विभाग है और स्वरूप परा प्रकृति चेतन विभाग है गीता सात पाँच सात चार पाँच अपरा प्रकृति परा प्रकृति तक पहुंच ही नहीं सकती जल पदार्थ चेतन तत्व तक, तक कैसे पहुंच सकता है अंधकार सूर्य तक कैसे पहुंच सकता है इसलिए जल वस्तु चेतन शरीर में किंचित मात्र कोई विकार उत्पन्न नहीं कर सकती अछेद्योय अदास्योय अकेद्यो शोष्य नृत्य सर्वगत स्थाण हो यम सनातन यह शरीर काटा नहीं जा सकता यह जलाया नहीं जा सकता यह गीला नहीं किया जा सकता और यह सुखाया भी नहीं जा सकता कारण कि यह नित्य रहने वाला सब में परिपूर्ण अचल स्थिर स्वभाव वाला और अनादि है व्याख्या जड़ वस्तु शरीरी में कोई भी विकार उत्पन्न नहीं कर सकती क्योंकि शरीरी स्वतः स्वाभाविक निर्विकार है निर्विकारता इसका स्वरूप है शरीरी सर्वगत है शरीरगत नहीं जो चौरासी लाख योनियों से होकर आया वह शरीरगत कैसे हो सकता है जो सर्वगत है वह शरीरगत एक देशी नहीं हो सकता और जो शरीरगत है वह सर्वगत नहीं हो सकता अव्यक्तौम अचिंत्योय अविकार्यो अय उच्य तस्मा विधिव नानिशोचित अर्से यह देही प्रत्यक्ष नहीं दिखता, यह चिंतन का विषय नहीं है और यह निर्विकार कहा जाता है अतः इस देही को ऐसा जानकर शोक नहीं करना चाहिए साधक का स्वरूप है परंतु शरीर रूप से वह अपने को व्यक्त मानता है है यह साधक की है। इस के मूल भूल भूल इस का करने लिए तीन बातें हैं पहला साधक अपनी भूल को स्वीकार करे कि अपने को शरीर मानकर मैंने भूल की दूसरा साधक अपनी भूल का पश्चाताप करे कि साधक होकर मैंने ऐसी भूल की और तीसरा साधक यह निश्चय करे कि अब आगे मैं कभी ऐसी भूल नहीं करूंगा। शरीर सत का अनुभव तो किया जा सकता है पर वर्णन नहीं किया जा सकता उसका जो भी वर्णन या चिंतन किया जाता है वह वास्तव में प्रकृति का ही होता है एक बार शरीर का अनुभव होने पर मनुष्य सदा के लिए शोक रहित हो जाता है नित्य महाबाहो अगर तुम इस देही को नित्य पैदा होने वाला अथवा नित्य मरने वाला भी मानो तो भी तुम्हें इस प्रकार शोक नहीं करना चाहिए ते ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य तस्मा अपरिहार्य थे न तम तो सोच तुमरसी तो कारण कि पैदा हुए की जरूर मृत्यु होगी और मरे हुए का जरूर जन्म होगा अतः इस जन्म मरण रूप परिवर्तन के प्रवाह का निवारण नहीं हो सकता अतः इस विषय में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए व्याख्या जो मिला है और बिछोड़ने वाला है उस पर किसी का स्वतंत्र अधिकार नहीं चलता कारण कि मिली हुई और बिछोड़ने वाली वस्तु अपनी और अपने लिए नहीं होती प्रत्युत संसार की और संसार के लिए ही होती है उसका उपयोग केवल संसार की सेवा के लिए ही हो सकता है अपने लिए नहीं भूता ने व्यक्त मध्यान्ह भारत अव्यक्त निधना देव परिदेवना हे भारत सभी प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद अप्रकट हो जाएंगे केवल बीच में ही प्रकट दिखते हैं अतः इसमें शोक करने के बाद ही क्या है व्याख्या शरीरी स्वयं अविनाशी है शरीर विनाशी है स्थूल दृष्टि से केवल शरीरों को ही देखें तो वे जन्म से पहले भी हमारे साथ नहीं थे और मरने के बाद भी वे हमारे साथ नहीं रहेंगे वर्तमान में वे हमारे साथ मिले हुए से दिखते हैं पर वास्तव में हमारा उनसे प्रतिक्षण वियोग हो रहा है इस तरह मिले हुए और बिछुड़ने वाले प्राणियों के लिए शोक करने से क्या लाभ आश्चर्य पश्यति कशिद आश्चर्य तथा चान्य आश्चर्यतनम शुणोते श्रुत प्राप्त वेद नश्चे कोई इस शरीर शरीर को आश्चर्य की तरह देखता अनुभव करता है और वैसे ही दूसरा कोई इसका आश्चर्य की तरह वर्णन करता है तथा अन्य कोई इसको आश्चर्य की तरह सुनता है और इसको सुनकर भी कोई नहीं जानता अर्थात यह दुर्विज्ञेय है या क्या यह शरीरी इतना विलक्षण है कि इसका अनुभव भी आश्चर्यजनक होता है वर्णन में भी आश्चर्यजनक होता है और इसका वर्णन सुनना भी आश्चर्यजनक होता है परंतु शरीरी का अनुभव शून्य मात्र से अर्थात अभ्यास से नहीं होता प्रत्युत स्वीकार करने से होता है इसका उपाय है चुप होना शांत होना कुछ न करना देहे नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्वरत तस्मा सर्वाणी भूताने न तम शोचित अर्से हे भरतम सोद्भव अर्जुन सबके देह में यह देही नित्य ही अवध्य है इसलिए संपूर्ण प्राणियों के लिए अर्थात किसी भी प्राणी के लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए या क्या? प्राणी मात्र परमात्मा का अंश है ममईवान शो जीवलोके गीता पंद्रह सात ईश्वर अंश जीव अविनाशी मानस उत्तरकांड परमात्मा का अंश होने के नाते इसका कभी नाश हुआ ही नहीं कभी नाश होगा ही नहीं कभी नाश हो सकता ही नहीं अविनाशित्व ज्ञान और आनंद शरीरी के गुण नहीं है प्रत्युत स्वरूप है शरीर केवल कर्म करने का तथा उसका फल भोगने का उपकरण है अतः शरीर का संबंध नाशवान संसार के साथ है क्योंकि यह संसार का ही अंश है व्याकरण की दृष्टि से देखें तो मतुप आदि प्रत्यय छ अर्थों में प्रयुक्त होते हैं भूमनिंदा निन्दा प्रशंसा सो नित्य योगेतिशा जले संसर्गेस्तिविवक्षायानी विवक, मतुबादेय अस्ति विवक्षा में जो मतुप आदि प्रत्यय होते हैं वे सब बहुत्व निंदा प्रशंसा योग अतिशय और संसर्ग इन छह विषयों में ही होते हैं यहाँ जीवात्मा के लिए निंदा अर्थ में इति प्रत्यय किया गया है प्रत्यय किया गया है, जिससे देही, शरीरी आदि शब्द बनते हैं कारण कि जिस चिन्मय एवं अविनाशी सत्ता आत्मा का जड़ एवं नाशमान शरीर या देह से किंचित मात्र भी कोई संबंध है ही नहीं उसे शरीर या देही कहना वास्तव में उसकी निंदा ही है उदाहरणार्थ जिस मनुष्य को कोढ़ है उसे कोढ़ी कहना वास्तव में उसकी निंदा है क्योंकि कोढ़ उसका स्वरूप नहीं है प्रत्युत आगंतुक दोष है इसी तरह शरीर उत्पन्न और नष्ट होने वाला है अंतवंत इमे देहा गीता दो अठारह पर आत्मा उत्पन्न और नष्ट होने वाला नहीं है देही नित्यम अवध्यो यम गीता दो तीस हन्यते हन्य माने शरीरें गीता दो बीस जब शरीर ही नहीं रहेगा तो फिर शरीरी कैसे रहेगा कोढ़ी को तो कोड़ खराब दिखता है पर जीव को अज्ञानवश शरीर खराब न दिखकर उल्टे बढ़िया दिखता है तात्पर्य यह हुआ कि भगवान ने कृपा कृपापूर्वक अज्ञानी मनुष्यों को समझाने के लिए ही जीवात्मा चेतन तत्व को शरीरी और देही कहा है वास्तव में जीवात्मा शरीरी अथवा देही नहीं है स्वधर्म अवेक्ष निक से धर्माध्युत क्षत्रिय न विद्य और अपने छात्र धर्म को देखकर भी तुम्हें विकम्पित अर्थात कर्तव्य कर्म से विचलित नहीं होना चाहिए क्योंकि धर्म में युद्ध से बढ़कर छत्री के लिए दूसरा कोई कल्याणकारक कर्म नहीं है व्याख्या यदि साधक की रुचि विश्वास और योग्यता ज्ञान योग की नहीं है तो उसे कर्म योग का पालन करना चाहिए कारण कि ज्ञान योग और कर्म योग दोनों का फल एक ही है गीता चार पैतालीस तात्पर्य है कि शरीर शरीरिक विवेक को महत्व देने से जो तत्व मिलता है वही तत्व शरीर द्वारा स्वधर्म कर्तव्य कर्म का पालन करने से भी मिल सकता है अतः भगवान कर्तव्य कर्म छात्र धर्म के पालन का प्रकरण आरंभ करते हैं यदिछया चोपन्नम सर्ग द्वार सुखिन क्षत्रिया पार्थ लभं अपने आप प्राप्त हुआ युद्ध खुला हुआ स्वर्ग का दरवाजा भी है हे पृथानंदन वे क्षत्रिय बड़े सुखी भाग्यशाली हैं जिनको ऐसा युद्ध प्राप्त होता है अथ चेम धर्म संग्राम तथा स्वधर्म करवापे अब अगर तू यह धर्म युद्ध नहीं करेगा तो अपने धर्म और कीति का त्याग करके पाप को प्राप्त होगा अकृति चापी भूता कथित संभावितस्य से चाकृति मरणादतिरचते और सब प्राणी भी तेरी सदा रहने वाली अपकर्ति का कथन अर्थात निंदा करेंगे वह अपकृति सम्मानित मनुष्य के लिए मृत्यु से भी बढ़कर दुखदायी होती है भयाद्रणादुपर तम पश्यंतेम महारथा युमत भूप्वास्य शिलाघव तथा तो महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मारेंगे जिनकी धारणा में तू तो बहुमान्य हो चुका है उनकी दृष्टि में तू लघुता को प्राप्त हो जाएगा निंदस्तो ततो वादाश बहुनिष्यवाता तेरे शत्रु तेरी सामर्थ्य की निंदा करते हुए बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे उससे बढ़कर और दुख की बात क्या होगी हतोवा प्राप्य स्वर्गम ज्ञवा भोक्षसे महिम तस्मातिष्ठ कौते युद्धा या कृत निश्चय अगर युद्ध में तू मारा जाएगा तो तुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी और अगर युद्ध में तू जीत जाएगा तो पृथ्वी का राज्य भोगेगा अतः हे कुंती नंदन तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा सुख दुखे समय कृपा लाभालय तथो युद्धाय युजस्व नैव पापं अवापससे जय पराजय लाभ हानि और सुख दुख को समान करके फिर युद्ध में लग जा इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा व्याख्या भगवान व्यवहार में परमार्थ की कला बताते हैं सिद्धि असिद्धि में सम तटस्थ रहकर निष्काम भाव से अपने कर्तव्य कर्म का पालन करना ऐसा करने से मनुष्य युद्ध जैसा घोर कर्म करते हुए भी अपना कल्याण कर सकता है इससे सिद्ध हुआ कि मनुष्य प्रत्येक परिस्थिति में अपना कल्याण करने में समर्थ तथा स्वतंत्र है ऐसा ते भीता सांख्य बुद्धियोगे तिमा चुनो बुद्धिया युक्तों पार्थ कर्म बंधन कर्मबंधन प्रस्य यह सम्बुद्धि तेरे लिए पहले सांख्य योग में कही गई और अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुन जिस संबुद्धि से युक्त हुआ तू कर्म बंधन का त्याग कर देगा व्याख्या भगवान ने इकतीसवें से सैतीसवें श्लोक तक कर्तव्य विज्ञान धर्मशास्त्र अर्थात कर्म का वर्णन किया अब इस उनतालीसवें श्लोक से तिरपनवें श्लोक तक योग विज्ञान मोक्षशास्त्र अर्थात कर्म योग का वर्णन करते हैं नेहा नेहाभी क्रमनाशोस्ती प्रत्यवाय न विद्यते स्वल्पम्य धर्म त्रायते महतो भयात मनुष्यलोक में इस समबुद्धि रूप धर्म के आरंभ का नाश नहीं होता था इसके अनुष्ठान का उल्टा फल भी नहीं होता और इसका थोड़ा सा भी अनुष्ठान जन्म मरण रूप महान भय से रक्षा कर लेता है या क्या? भगवान ने चार प्रकार से ममता की महिमा कही है समता की महिमा कही है पहला समता से मनुष्य कर्म बंधन से छूट जाता है समता के आरंभ अर्थात उद्देश्य का भी कभी नाश नहीं होता समता के अनुष्ठान में यदि कोई भूल हो जाए तो उसका उल्टा फल नहीं होता और समता का थोड़ा सा भी भाव हो जाए तो वह कल्याण कर देता है जीवन में थोड़ी सी भी समता आ जाए तो उसका नाश नहीं होता भय कितना ही महान हो उसका नाश हो जाता है असत को सत्ता तथा महत्ता देने से महान समता भी स्वल्प हो जाती है और स्वल्प भय भी महान हो जाता है यदि हम असत को सत्ता तथा महत्ता न दें तो समता महान और भय स्वल्प नष्ट हो जाता है व्यवसायत्मिका बुद्धि एक नंद बहुशाखा चलता बुद्धयो व्यवसाय हे कुरुनंदन इस संबुद्धि की प्राप्ति के विषय में निश्चय वाली बुद्धि एक ही होती है जिनका एक निश्चय नहीं है ऐसे मनुष्यों की बुद्धियां अनंत और बहुत शाखाओं वाली ही होती है व्याख्या समता की प्राप्ति उसी को होती है जिसका उद्देश्य एक होता है अनेक उद्देश्य कामना के कारण होते हैं याता पुष्पितां विपस्थिति प्रवदन्त्य न्यदस्तीन वेदवादर्ता स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदान क्रिया विशेष बहुलां भोग गति प्रती हे पृथानंदन जो कामनाओं में मितमय हो रहे हैं सर्ग ही श्रेष्ठ मानने वाले हैं वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों में प्रीति रखने वाले हैं भोगों के सिवाय और कुछ है ही नहीं ऐसा कहने वाले हैं वे अभिवेकी मनुष्य इस प्रकार की जिस पुष्पित दिखाऊ शोभायुक्त वाणी को कहा करते हैं जो कि जन्म रूपी कर्म फल को देने वाली है तथा भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए बहुत सी क्रियाओं को वर्णन करने वाली है भोग ऐश्वर्य तया व्यवसायात्मिका बुद्धि उस पुष्पितड़ी से जिसका अंतकरण हर लिया गया है अर्थात भोगों की तरफ खींच गया है और जो भोग तथा ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त है उन मनुष्यों की परमात्मा में एक निश्चय वाली बुद्धि नहीं होती व्याख्या भोग और ऐश्वर्य संग्रह की आसक्ति कल्याण में मुख्य है। सांसारिक भोगों को भोगने तथा रुपियों आदि का संग्रह करने वाला मनुष्य अपने कल्याण का निश्चय भी नहीं कर सकता फिर कल्याण करना तो दूर रहा इसलिए भगवान निष्काम भाव योग का अन्वय व्यतिरिक से वर्णन करते हैं त्रय गुण्य विषया वेदा निस्त्रुण्यो भवा अर्जुन निर्द्वन्दो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षे आत्मवान वेद तीनों गुणों के कार्य का ही वर्णन करने वाले हैं हे अर्जुन तुम तीनों गुणों से रहित हो जा राग द्वेश्वंदों से रहित हो जा निरंतर नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित हो जा योग योगक्षेम की चाहना भी मत रख और परमात्म परमात्मापरायण हो जा व्याख्या भगवान अर्जुन को आज्ञा देते हैं कि वेदों के जिस अंश में सकाम भाव का वर्णन है उसका त्याग करके तू निष्काम भाव को ग्रहण कर निष्काम भाव से तू तीनों गुणों से अतीत जन्म मरण से रहित हो जाएगा मिलने और बिछड़ने वाले संसार से संबंध विक्छेद करके तो नित्य रहने वाली चिन्मय सत्ता में अपने स्वाभाविक स्थिति का अनुभव करो, योग अप्राप्य वस्तु की प्राप्ति और क्षेम प्राप्त वस्तु की रक्षा की कामना का भी त्याग कर ले क्योंकि कामना मात्र बंधन का कारक है पहले बयालीसवें श्लोक में भगवान ने बताया कि जो मनुष्य वेदवादरता वेदोक्त सकाम कर्मों में रुचि रखने वाले होते हैं उनकी बुद्धि व्यवसायत्मिका नहीं होती कारण कि व्यवसायत्मिका बुद्धि के लिए निष्काम होना आवश्यक है वेद तीनों गुणों के कार्य का वर्णन करने वाले हैं इसलिए भगवान अर्जुन को तीनों गुणों से रहित होने की आज्ञा देते हैं निस्त्रुंडों भवार्जुना वेदोक्त सकाम अनुष्ठानों को करने वाले मनुष्यों को योग क्षेम की प्राप्ति नहीं होती और वे संसार चक्र में पड़े रहते हैं एवं त्रयी धर्म मनुप्रपन्ना गता गतम काम कामा लभनते गीता नौ इक्कीस संसार चक्र में पड़ने का कारण वेद नहीं है प्रतित कामना है भगवत पारायण पारायण साधक को योग व संग्रह की कामना तो दूर रही योग क्षेम की भी कामना नहीं करनी चाहिए इसलिए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तू मेरे परायण होकर योग योगक्षेम की भी कामना का त्याग कर ले अर्थात सांसारिक अथवा पारमार्थिक कोई भी कामना न रखकर सर्वथा निष्काम हो जा भगवान के समान दयालु कोई नहीं है वे कहते हैं कि भक्तों का योग योगक्षेम मैं स्वयं वहन करता हूँ योगकक्षेम वहा म्यहम गीता नौ बाईस मैं उनके साधन की संपूर्ण विघ्न बाधाओं को भी दूर कर देता हूँ मत, मत और उनका उद्धार भी कर देता हूँ समुद्रता बारह सात अतः भगवान के भजन में लगे हुए साधक को अपने साधन तथा उद्धार के विषय में कोई चिंता नहीं करनी चाहिए यावा वादर सर्वतः महान जलाशय के प्राप्त होने पर छोटे गड्ढों में भरे जल में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है अर्थात कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता वेदों और शास्त्रों को तत्व से जानने वाले ब्रह्म ज्ञानी का संपूर्ण वेदों में उतना ही प्रयोजन रहता है अर्थात कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता व्याख्या इस श्लोक में ऐसे महापुरुष का वर्णन हुआ है जिसे परम विश्राम की प्राप्ति हो गई है परम विश्राम की प्राप्ति होने पर फिर किसी क्रिया तथा पदार्थ की आवश्यकता नहीं रहती वह पूर्णता को प्राप्त हो जाता है ऐसे महापुरुष को ब्राह्मण कहने का तात्पर्य है कि जिसने पूर्णता को प्राप्त कर लिया है वही वास्तविक ब्राह्मण है कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फले सुखदाचरण माँ कर्म फल हेतुर्भू ते संगोस्व कर्तव्य कर्म करने में ही तेरा अधिकार है फलों में कभी नहीं अतः तू कर्म फल का हेतु भी मत बन और तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो व्याख्या एक कर्म विभाग करना है और एक फल विभाग होना है करना मनुष्य के अधीन है और होना प्रारब्ध अथवा परमात्मा के अधीन है प्रारब्ध से अथवा परमात्मा के विधान से मनुष्य को जो कुछ मिला है उसे अपने भोग में न लगाकर दूसरों की सेवा में लगाना मनुष्य का कर्तव्य है योग कर्माणे संगम त्यक्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध यो हे सम्यनंजय तू आसक्ति का त्याग करके सिद्धि असिद्धि में सम होकर योग में स्थित हुआ कर्मों को कर क्योंकि समत्व ही योग कहा जाता है व्याख्या एक वस्तु या व्यक्ति में राग होगा तो दूसरी वस्तु या व्यक्ति में द्वेष होना स्वाभाविक है राग द्वेष के रहते हुए कर्म की सिद्धि असिद्धि में समता का आना असंभव है राग द्वेष के न रहने पर जो समता आती है उस समता में स्थित रहकर कर्तव्य कर्मों को करना चाहिए ममता को ही योग कहा जाता है कर्म तो करण सापेक्ष होते हैं पर योग करण निरपेक्ष है इस समता रूपी योग में स्थित साधक कभी विचलित योग भ्रष्ट नहीं होता दूरे बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरण मनक्ष कृपना फल हे तब बुद्धि योग समता की अपेक्षा सकाम कर्म दूर से अत्यंत ही निकृष्ट है अतः हे धनंजय तो बुद्धि समता का आश्रय ले, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन हैं। व्याख्या योग की अपेक्षा कर्म दूर से ही निकृष्ट है उनकी परस्पर तुलना नहीं हो सकती योग नित्य निरंतर जो का त्यों रहने वाला अविनाशी है और कर्म आदि अंत वाला नाशवान है फिर उनकी तुलना हो ही कैसे सकती है इसलिए कर्मों को आश्रय न लेकर योग का ही आश्रय लेना चाहिए योग की प्राप्ति कर्मों के द्वारा नहीं होती प्रत्युत कर्म तथा कर्म फल के साथ संबंध विच्छेद होने पर होती है कर्मों का आश्रय जन्म मरण देने वाला और योग का आश्रय मुक्त करने वाला है बुद्धि योग तो जहाते उभय सुकृत दुष्कृत तस्मायुजस्व योग कर्म सु कौशल बुद्धि समता से युक्त मनुष्य जहाँ जीवित अवस्था में ही पुण्य और पाप दोनों का त्याग कर देता है अतः तो योग समता में लग जा क्योंकि कर्मों में योग ही कुशलता है